कृष्ण तो परम भक्ति विकास स्वामी महाराज गुरु महाराज के द्वारा साधन विषय समाप्त हो चुका है आगे बढ़ेंगे हम बढ़ियान्मी येन नम श्री चैतन्य मनोभी सात स्वयं वंदे हंश्रीगुर श्रीयुतपकमल श्रीगुवैष्णवाम साग्रजा सह गण रघुनाथ सजीव साइतम सापदूत सरजन सही कृष्णचैतन्यं श्री राधा कृष्णपादान सह गण न्युता श्री शाखाविता श्रीकृष्णचैतन प्रभु निनंद्रीअ अद्वैतगदाधर श्रीवासागौरभगिंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम हरे हरे कुछ भाग बाकी रह गया छुटक छुटक एक नाम अपराध वाला भाग विशेष तो है नाम में। वो बाकी रह दस नाम अपराध होते हैं तो चैतन्य महाप्रु कहते हैं कि यदि नाम अपराध से कोटि जन्म तक भी हरि नाम करेंगे तब भी कृष्ण प्रेम प्राप्त जन्म न करे जब शवन कीर्तन तब तना पाए कृष्ण पदे नाम से हो रहा है तो दस नाम अपराध है जो पद्म पुराण तो नाम करने की तीन अवस्था रहती है, है वो एक नामाभास नामा युक्त होता है और एक शुद्ध नाम होता है शुद्ध नाम एक बार करने पर ही हमारी मुक्ति हो जाती है तो नाम और नामी एक है जो साक्षात्कार हो जाता है शुद्ध नाम से नामाभास वो स्टेज है जिसमें नाम अपराध तो हम नहीं कर रहे हैं एक तरह से उससे बचने का प्रयास कर रहे हैं जानबूझकर के नाम अपराध नहीं कर रहे हैं और उससे बचने का हम प्रयास कर रहे हैं उसको नामाभास का एक स्तर है या नामाभास का हरिणाम नाम, नाम अपराधयुक्त हरिणाम वो है नाम अपराध युक्त जिसमें हम नाम अपराध कर रहे हैं उससे बचने का भी प्रयास नहीं कर रहे हैं तो नाम अपराध युक्त हरिनाम करने से भौतिक सुख संपत्ति प्राप्त हो सकती है बस और कुछ नहीं नामाभास युक्त नाम करने से मुक्ति प्राप्त होती हो सकती जरूर लेकिन कृष्ण प्रेम तो केवल शुद्ध नाम करने से ही प्राप्त होता है तो नाम अपराध दस बताए हैं पद्म में गोस्वामी भक्त सिंधु में और अन्य आचार्य अलग अलग जगह बताते जिसको शिल्प रूप काफी जगह पे दर्शन अपराध को लिस्ट किया है इसमें पहला है सताम निंदा भक्तों की निंदा करना सताम मतलब जो भक्त है वो मतलब जो भक्त है तो उनकी निंदा सताम निंदा और इसको इस अपराध को कैसा बताया नामन परम अपराधम वितन नाम का परम अपराध है ये नाम अपराध में नाम का परम अपराध है की निंदा करना नाम का परम अपराध नाम न अपराधम यूँ ऐसा है क्योंकि बिकॉज छातिम यातम कथम उसहते तद विग्रह की भगवान आ, ऐसे भक्तों की निंदा कैसे सहन कर सकते हैं जो उनकी ख्याति को पूरे विश्व में फैलाने के लिए पूरा अपना जी जान दे चुके हैं जी जान से लगे हुए हैं जैसे अपराध ऐसे भक्तों का अपराध भगवान कैसे सहन कर सकते हैं इसलिए भगवान सहन नहीं करते यहाँ पर बता है सतम निंदा नामना परम हम अपराध हम ख्याति कथम उस सहते तद इसलिए नाम का परम अपराध भी आ जाता है भक्तों की निंदा करना ये भक्त की श्रेणी है जो गंभीर भक्त है वो ऐसा जरूरी नहीं है कि पूरे विश्व में ख्याति पहुंचा रहे हैं क्योंकि विश्व में ख्याति पहुँचाना ये बात थोड़ी विचित्र हो सकती क्या हो कौन सा कितने बजे ही में लेकिन उसका अभी कैमरा नहीं चल रहा प्रू से बात की उनका वो जो है ना उसमें भी हो जाएगा हाँ कैमरा चल रहा होगा और जगदीश अभ्रू ये वो नहीं चलेगा तो मेरे रूम से मेरी बैग लगी हुई है खोल ठीक है उसको आप ऑन करेंगे पासवर्ड करना एक सौ आठ खुल दीजिए उसमें पेज सुन का आप खोल दीजिएगा उसको डबल क्लिक करेंगे खुलने के बाद थोड़ा पाँच मिनट आ जाएगा क्लिक करेंगे तो देखे। वो लोग यदि वहाँ पे जो वो मीटिंग लेंगे भेजेंगे हाँ बस मीटिंग लिंक आपको पहले बात कर रखिएगा उसमें टाइप करके डालिए तो भक्तों की, तो तो तो तो की श्रेणी की जहां तक बात आती है तो यदि हम ऐसा कहते हैं कि यदि इसको बाहरी रूप से ले लेते हैं कि कौन कितना प्रचार कर रहा है पूरे विश्व में शिष्य बना रहा है तो उसका निंदा कैसे भगवान सहन करेंगे तो ये धोखा देने वाला हो सकता है वो हमको गलत मार्ग पे लेके जा सकते हैं एक छोटे से छोटा भक्त भी जो गंभीर है वो किसी न किसी प्रकार से प्रचार कार्य में मदद कर ही रहा है चाहे खुद अच्छी तरह से भक्ति करके वो प्रचार कर है अब जिग्गोर किशोर दास बाबा जी महाराज तो तो कभी प्रकार किए ही नहीं कभी उनका कोई अपराध करेगा तो भगवान सहन कर लेंगे वहां पे ये बताया है यथातिम तो यातम कथम उद्विगर हम तो वहां पे कथम शब्द आया है कैसे भगवान उनका अपराध सहन कर सकते हैं तो इस विषय को शिलोप रूप कई बार बताते हैं क्योंकि भक्त है वो हर एक प्रकार का रिस्क लेते हैं भगवान के गुणगान को प्रचारित करने में इसकी भावना क्या है ये भावना के कारण भगवान से बहुत ही लिंक है वो है कि भगवान के लिए कुछ भी करने को तैयार है पूर्ण शरणागत है अभी वो पूर्ण शरणागति हो सकती है को पूरे वर्ल्ड में कोई प्रचार नहीं कर रहे हैं ऐसे लेकिन फिर भी पूर्ण शरणागत है भगवान जिस प्रकार से चाहते उस प्रकार सेवा दे रहे हैं तो वो क्योंकि पूर्ण शरणागत है और क्योंकि इसलिए भगवान और इसलिए क्योंकि भगवान उनको बहुत प्रेम करते हैं तो फिर भगवान कैसे उनका अपराध सहन कर पाएंगे ये बात है इसलिए वो वहाँ पे भगवान कैसे सहन कर पाएंगे वो कनेक्टेड है वो भक्त के भगवान को प्रिय होने के ऊपर तो भक्त भगवान को कितना प्रिय है क्योंकि भक्त भगवान को प्रिय है इसलिए उनका अपराध वो कैसे सहन कर पाएंगे ऐसे तो कोई भी सामान्य संबंध में भी यदि हमारे प्रियजन का कोई अपराध करता है तो हम उसको ले लेते हैं खुद के ऊपर तो वो वो जो कनेक्शन है वो प्रियता का कनेक्शन है वो भक्त का भगवान के साथ जो संबंध है भगवान को भक्त प्रिय हो चुके हैं तो इसलिए भगवान उनके उनको किया गया अपराध स्वयं को किया गया अपराध इतना ले लेते हैं पूरा तो उससे भी ज्यादा ले लेते ले ले। हैं वाली की कैटेगरी होगी था था। उस प्रकार से होगा लेकिन वो प्रियता है उसके कारण वो है अभी जो गंभीर है वो भगवान को प्रिय है गंभीर है वो भगवान को प्रिय है लेकिन यदि कोई भगवान की बात नहीं मान रहा है उनके आचार्यों की बात नहीं मान रहा है तो वो प्रिय नहीं है जैसे कोई मान लीजिए की शिल प्रोपा भगवान को अति प्रिय है कृष्ण प्रेष्ट कभी उन हम भक्त तो hmm, है लेकिन यदि हम उनके अनुसार कार्य नहीं कर रहे हैं तो हम उनको दुख दे रहे हैं और यदि हमारा कोई इसलिए अपराध करता है तो भगवान उसको अपराध की तरह नहीं लेंगे क्योंकि हम एक्चुअली में हम प्रिया नहीं है भगवान को क्योंकि हम प्रभुपाद को प्रिया नहीं है प्रभुपाद भगवान को प्रिय है और हम भक्ति कर रहे हैं लेकिन प्रभुपात से विरुद्ध कर देता है को प्रिय नहीं है तो फिर हम हमारा कोई यदि अपराध करेगा तो भगवान उसको नहीं लेंगे क्योंकि तो हम हम भी भगवान को प्रिय नहीं क्योंकि हम प्राद को प्रिय नहीं जो प्रिय तो गुरु परंपरा के प्रिय होने थे पहले वो छोटा काम कर रहे हैं लेकिन यदि वो उनके अनुसार कार्य कर रहे हैं उनको प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं तो प्रिय होंगे तो प्रिय होने पर फिर उसी प्रकार से कार्य चले जाए इसलिए वो अनुवाद सही नहीं है कि जिसमें लिखा है कि महाभागवत की निंदा कर रहे हैं हिंदी में अनुवाद करके ऐसा लिखा है कि भगवान नाम के प्रकार में लगे हुए महाभागवतों की निंदा कर तो वो गुरु महाराज के ऊपर बताते हैं कि गलत अनुवाद है जो जो वहां पे महाभागवत डाल दिया हिंदी में महाराज भरु श्रवन कीर्तन के था 2010 में मई 2010 में महाराज बताए कि ये किसी ऐसे अनुवादक नहीं किया होगा जो सामान्य भक्तों की निंदा करना चाहता होगा इसलिए केवल महाभागवत लगा दिया यहाँ पे समर्पण की बात है तो जो समर्पित है निंदा नहीं किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए जो निंदा की निंदा है। निंदा को जो करना तो जो जी का सही नहीं है तो को होगा उसका तो, हो पर तो, हो हो। तो जिन्हें परफेक्ट नहीं कर रहे हैं तो उनके बारे में सोचना मतलब कोई भी ये जो हमसे समझा चल रहा की बहुत सारे है सुबह से लेके शाम तक भगवान को प्रश्न है वो कार्य में नहीं कर कोई कारण तो उसके मध्य में थोड़ा इतना करके भी बराबर नहीं कर पा रहे तो अंदर सोचना क्या किसी अच्छा करना तो वो निंदा में आएगा नहीं आएगा उसका भेद देखना सत्य और असत्य में वो निंदा नहीं गिना जाता है। निंदा किस चीज को गिना जाता है यदि हम अपने मजे के लिए अपने लाभ के लिए अपनी प्रतिष्ठा के लिए किसी का बुरा चाहते हैं या बुरा करते हैं बुरा मतलब उसका अहित हो ऐसा चाहते हैं या करते हैं उसको निंदा कहते हैं निंदा बुरा देखने को निंदा नहीं कहते फॉल्ट फाइंडिंग फॉल्ट मिलता है या ढूंढना उसको निंदा नहीं कहते हैं वो तो डिस्क्रिमिनेशन विवेक बुद्धि है नहीं तो फिर यदि इसको निंदा कह देंगे तो तो फिर विवेक बुद्धि का कोई अर्थ रहा नहीं सही क्या है गलत क्या है उसमें भेद नहीं कर रहे हैं तो इसलिए निंदा उसको नहीं कहते निंदा अपने लाभ के लिए अपनी लाभ पूजा प्रतिष्ठा हो चाहे किसी भी प्रकार से अपना उसके लिए अः किसका किसी का हित करना या अहित सोचना या हित बोलना कर्म मन वसन दिनों से तो उससे निंदा उत्पन्न होती है और आ, वो निंदा आ, किसकी हो रही है उसके ऊपर उसका फल भी मिलता है यदि भक्त की हो रही है तो सता निंदा का फल मिलता है यदि भक्त नहीं अभक्त है तो जीव निंदा का फल जीव निंदा है वैष्णव निंदा है तो वैष्णव है तो वैष्णव निंदा होगा वैष्णव नहीं है वो व्यक्ति तो जीव निंदा होगी लेकिन निंदा किसी की करनी नहीं चाहिए एक वैष्णव कभी भी किसी की निंदा नहीं करता है वो अपने लिए क्यों किसी, अपने मजे के लिए सुन किसी का कुछ करने का है, <सम्ण> लेकिन वो करुणावश दूसरे की स्थिति को विश्लेषण करता है उत्पन्न हो सकती है है तो उसके बारे में विचार भी आ सकता ये तो गलत कर रहा है गुरु तो कभी भी शिष्य की निंदा नहीं करता है उसको तो हक है गलत बताने का छिद्र नहीं है यानी कि गलती नहीं है तो भी गलती ढूंढ करके नहीं ऐसी गलती को बताना वो भी गुरु का हक है वो गुरु का कर्तव्य है कि गुरु शिष्य की कभी निंदा नहीं कर सकता है ये भक्तिनाथ ठाकुर एस्टेब्लिश करते हैं अपने आर्टिकल में ये गुरु के द्वारा शिष्य को ठीक करने के लिए किया गया सब कार्य तो निंदा में नहीं किया जाता अलग अलग वस्तुएं तो इसलिए हमको बेसिकली आधारभूत रूप से कभी निंदा नहीं करनी चाहिए किसी की जीव निंदा भी क्यों करें वैष्णव निंदा तो करनी ही है निंदा भी लेकिन हम प्रकृति के वश में आकर के अपने लाभ पूजा प्रतिष्ठा के लिए हम मात्सर्य से युक्त होकर के निंदा कर देते हैं मात्सर्य भावना रहती हमने दूसरा भक्ति में आगे बढ़ रहा है तो हमको दुख होता है मात्सर्य का की व्याख्या है पर उत्कर्षण सहन दूसरे का उत्कर्ष सहन नहीं कर पाना होता है मात्सर्य होता है लोगों में और खासकर जिनके परिवार होते हैं गृहस्थ आश्रम है वो मात्सर्य का आश्रम ये कहा जा सकता है क्योंकि उसमें ज्यादा ऐसी आसक्तियां रहती है ब्रह्मचारी को इतनी समस्या भी नहीं आती है मत्सर्य से उसके कुछ कनेक्टेड बहुत चीजें नहीं है खासकर जब एक्सपानशन होता है के से, वहाँ पे तो मत्सर्य बहुत होता है भगवान ने देन दी है उन लोगों को मैं और मेरा जब शुरू होता है वहां से हमसे कनेक्टेड जो भी कुछ है उससे भी कुछ हो गया तो हमको तो दुख होता है कि ये ऐसे सामान्य रूप से देखा जाता है पेरेंट्स माता पिता में मेरा बच्चा सबसे आगे होना चाहिए दूसरा बच्चा आगे चला गया तो फिर दुख होता है मेरा बच्चा क्यों आगे नहीं है इत्यादि इत्यादि बहुत सारी वस्तुएं रहती है तो उससे निंदा उत्पन्न होती है वचन में कर्म में मन में मन में पहले मात्सर्य होता है उससे हाँ वो तो ठीक है अभी इसमें तो आगे है लेकिन वो तो ऐसे उसका एसा, एसा, एसा, तो देखो ना ऐसा ऐसा ऐसा भी है ना है सब जगह दूध का दुला है ऐसा करके मन में सोच आती है जब बार बार होता है तो वचन में भी आता है मान लो कोई आकर के करके बोलते देखो अरे वो, वो भी ऐसे गृह आश्रम में होता है बोलते ना माटी जला करके लगाने में मजा आता है इसको पता है कि भाई इसका लड़का आगे नहीं गया और इसके लड़के को ज्यादा मार खा गया ज्यादा आगे चला गया तो वो जा करके अरे वो तो देखो कितना आगे निकल गया तुम्हारा तो ये है तुम्हें नहीं लगता कि उसमें और दोस्त भी ऐसा करके ऐसे जला के रखेंगे फिर वो सब बोलने लगेंगे यार वो तो उसने तो ये भी क्या था ये भी क्या में आ गया हो तो क्या है ऐसा करके फिर उधर जाकर उसको बताइए तुम्हारे बारे में तो ये बोल रहा था ये तो ऐसा करके लड़ाई करवा देंगे तो ये सब वस्तु तो मजा लेने के लिए फिर शांति से बैठ के देता सब लड़ रहे हैं तो ये सब वस्तुएं होती है भक्तों के समाज में भी होती है कि हम सब तीन गुना से परे नहीं हुए हैं ये सब मात्सर्य से उत्पन्न जो वस्तुएं हैं सब निंदा का भाग बन जाती है इसके कारण खासकर सब वैष्णव यहाँ पे गंभीर भक्त रहते हैं तो वैष्णव निंदा का रूप ले लेती है जिसके कारण अः जो भक्ति में रुचि है वो समाप्त होने लगती है ऐसी चीजों में रुचि बढ़ने लगती है विपरीत तो इसलिए इन चीजों से बच के रहना चाहिए तो इसीलिए भगवान को काटना करनी <agreements> यहाँ तो थो थोड़ी यहाँ तो थोड़ी न बोलेंगे यहाँ तो तो थोड़ी बोलेंगे सबके कारण तो वो है इसीलिए तो प्रार्थना करनी चाहिए देखिये हमारे पास भगवान को प्रार्थना के लिए बहुत सारे कारण हैं यदि हम वास्तविकता को छिपा छिपानेंगे अपने मन मन से वास्तविकता को छिपा नहीं दे तो हर एक जगह पे हम स्ट्रगल कर रहे हैं मन में बहुत अपराध हो रहे हैं कभी कभी वाणी में भी हो जाते हैं कार्य में भी अपराध हो जाते हैं जब भी ठीक से कर नहीं पा रहे हैं काफी काफ़ी ऐसी चीजें हैं जो हम बहुत पीछे हैं उसमें यदि हम उसको छिपा देते हैं ठीक है ना सब ठीक रहे इतने भी समस्या नहीं तो प्रार्थना भी नहीं होती है लेकिन यदि हम उसको रिकग्नाइज रह करते रहते हैं हमेशा उसको ध्यान रखते रहते हैं कि है समस्या है उसको हमेशा चेतना में रखते हैं तो फिर प्रार्थना भी निकलती है इससे उबा रहो जब तक हमको ऐसा नहीं लगता कि हम भवसागर में पड़े हुए हैं भवाम बुधाओ <laughs> तो तब तक हम प्रार्थना कैसे करेंगे कृपया तो पाद पंकज धूली सतरीश हम भी ठीक है नहीं, नहीं। भव में तो कोई समस्या बढ़िया से तैर रहे हैं हमारे पशोक्ष जन्मास्ती है और तो हमको कोई समस्या नहीं आ रही है तो हम प्रार्थना भी नहीं करें माया होती है तो उसकी आवरण आत्मिका शक्ति होती है तो हमको ढक देती है और बताती है बहुत बढ़िया है यहाँ पे बेटा इधर से तुम मेरे बेटे हो मैं तुम्हें सब कुछ दूंगी चिंता मत करो इस तरह से आवरण कर देती है कि तुम्हें कोई समस्या नहीं होगी थोड़ी बहुत होगी वो ठीक हो जाएगी जैसे पिछली समस्या तुम्हें ठीक कर ली ये भी हो जाएगी आप चिंता मत करो तो वो जो क्या बोलते हैं असहनीय स्थिति को हमको रियलाइज नहीं करेंगे आप कुछ कह रहे हैं अभी वैष्णव में टॉप मोस्ट वैष्णव है गुरु वैष्णव निंदा की जब बातें खासकर शताम निंदा में भी जब भी प्रभुपादी बताए हैं तो मुख्य रूप से ये सब जो हम अनंत कोटी वैष्णव वृंद की जय कहते हैं उसमें मुख्य रूप से गुरु परंपरा है और गुरु के आदेश को पालन नहीं करना उससे बड़ी निंदा और क्या हो सकती है गुरु अवज्ञा अलग से भी दिया है हाँ वो ठीक है प्रभुपादी ने कहा शास्त्र बताते हैं सब ठीक है लेकिन उसको भाव भी नहीं देते इतना इतना आगे निकल चुके हैं निंदा में कि मुख से बोलने की भी जरूरत नहीं उसको उसको माइंड से सोचने की भी जरूरत नहीं ऐसी भी कोई चीज ती अस्तित्व में हो सकती है धर्म जैसी कोई वस्तु उसको मन से भी सोचने की जरूरत नहीं निंदा की पराकाष्ठा है जब आप किसी की निंदा के आप किसी को बोल दिए उससे ज्यादा निंदा होगी यदि उसको बोलना चाहिए तो बोले ही भी नहीं ऐसे ही चले गए और उससे भी ज्यादा निंदा होगी कि मन में भी नहीं लेते हो, जो भी है वो तो ऐसा ही ऐसा करके उसकी बातें भी मन में नहीं लेते उसको कंप्लीट नहीं लेती है तो इस प्रकार की निंदा तो हो जाती है ये साधु सावुआ क्या था? वो सबसे बड़े वैष्णव है इसलिए वैष्णव अपराध का जो श्लोक है चैतन्य में जो बहुत फेमस है हाकी माता अपराध जिसको कहते हैं इसके होने से जो हमारा बागान है जिसमें भक्ति लग उगी है उसके ऊपर हाथी घूम जाता है उसको उखाड़ करके फेंक देता है वो अपराध की बात आती है, उसके आगे पीछे के श्लोकों के तात्पर्य में उसके का तात्पर्य तो आप देखेंगे के उसमें कह रहे हैं। गुरु के आदेश को और उनको जो हमने वचन दिया है उसको पालन करते रहे और उनके आदेश से बाहर निकल के अपने हिसाब से भी कार्य कलेक्शन तो वो है आती माता अपना वहां पर शुपात स्थापित करती है इसलिए सतम निंदा परम अपराध गया है फिर अः फिर दूसरा क्या है शिवस्त श्री विष्णु और ये गुण नाम आदि सकल भैया भिन्न पश्यत सकू हरिना शिव जी की जो नाम शिवस्त श्री विष्णु शिव जी के और श्री विष्णु के जो नाम गुण रूप लीला इत्यादि जो सब कुछ है उसको समान समझना दिया भिन्नम उसको अलग समझना दोनों सॉरी उसको दिया अभिन्नम समान समझना वो अपराध है और इसको एक और प्रकार से समझाते हैं इसी श्लोक को डॉक्टर प्रभुपाद जी और सनातन गोस्वामी जी की परम शिव श्री विष्णु शिव मतलब ऑस्पिशियस बहुत ही शुभ ऐसे जो शिव जो भगवान है श्री विष्णु उनके परम शुभ भगवान श्री विष्णु के नाम रूप गुण लीला इत्यादि को उनसे अलग समझना दिया वहाँ पे अभिन्न था इसमें भिन्न है वो अपराध है तो कभी कहते हैं ना कि कहीं ये फेमस वस्तु है कि वहां पर तो दिया अभिन्न भी हो सकता है भिन्न भी हो सकता है तो यहाँ पे तो ये कह रहे हैं कि शिव जी को और श्री विष्णु को अलग समझना अपराध है वो वाला है यदि अभिन्न लेते हैं तो शिव जी और श्री विष्णु अलग अलग बात हो रही है यदि भिन्न लेते हैं तो वो श्री विष्णु की ही बात हो रही है जो परम कल्याणकारी है परम शिव है उनके नाम रूप गुण लीला आदि उनसे अलग समझना अच्छा अर्थात नाम रूप गुण लीला आदि जो है सब कुछ श्री विष्णु के वो श्री विष्णु ही है उनसे अलग नहीं एक ही है तो कोई भेद नहीं है देह देही विभागोयम न विद्यते ईश्वरे कचित तो भगवान है उनमें देह और देही का भेद नहीं होता है नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नवात नाम नामिना भगवान का नाम चिंतामणि है स्वयं भगवान है पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त है क्योंकि भगवान और उनका नाम अलग नहीं है नाम नामिना नामिना मतलब जिनका नाम है और नाम हो मतलब नाम तो नाम और नामिन अलग नहीं है तो ये दूसरा अपराध तीसरा अपराध है गुरु और अवज्ञा गुरु की अवज्ञा करना गुरु की बात नहीं मानना गुरु की बात को साइड में कर देना गुरु की बात के ऊपर ध्यान नहीं देना या गुरु की बात सुनना नहीं गुरु से पूछना नहीं ये सब गुरु अवज्ञा में आता है कुछ भी किए तो जा रहे हैं गुरु से केवल दीक्षा ले ली और कुछ भी उनकी आज्ञा का पालन ना तो करते हैं ना तो पूछते भी है कि कोई कुछ आज्ञा है कि जीवन कैसे बिताना है उसके लिए कुछ भी मार्गदर्शन नहीं लेते हैं वो सब गुरु अवज्ञा है गुरु की अवज्ञा अलग अलग अलग अलग स्तर पर कई बार भक्त सोचते हैं कि गुरु से मैं इस विषय में पूछूंगा तो मुझे पता है गुरु महाराज तो ना ही बोलेंगे और फिर ना बोलेंगे और फिर हम करेंगे तो अपराध हो जाएगा इसलिए नहीं पूछते हैं तो ये बहुत ही प्रचलित और वाइड स्प्रेड क्या बोलेंगे विस्तृत भक्तों में ये विस्तृत विचार है तो गुरु महाराज को पूछ लेंगे फिर वो मना कर देंगे और फिर करेंगे तो तो, तो अपराध होगा खासकर विवाह के केस में तो बहुत होता है क्योंकि लव हो गया क्या बोलते हैं प्रेम हो गया और अब विवाह करना है और गुरु महाराज को बोलेंगे तो निश्चित रूप से तो मना करने वाले हैं और फिर करेंगे तो अपराध लगेगा इसलिए पहले विवाह कर लो बाद में महाराज की परमिशन ले फिर माफी मांग लेंगे क्षमा मांगे तो ये गलत धारणा है बहुत बड़ी गलत धारणा है उससे गुरु अवज्ञा होती है कुछ कह रहे <laughs> तो गीता प्रेस वाले नहीं समझ पाए इस श्लोक के दो भाग इस प्रकार से होते मतलब उनसे अलग समझ ये भी कुछ भी पढ़ना है तो गुरु महाराज द्वारा उसकी अनुमति होनी चाहिए कोई कोई भी भी की पुस्तक के अलावा कोई और उसमें गुरु महाराज की अनुमति चाहिए या तो फिर गुरु महाराज ने जिनको जैसे हम बताए ना शिक्षा गुरु स्टक से अधिकृत किया है उनकी अनुमति चाहिए अपने आप सीधा उठा के कोई नहीं पढ़ सकता है कि नहीं ये तो बस अभी मैं पढ़ने लगता हूँ क्योंकि अधिकार दृष्टि होती है आ, वैदिक समय में भी देखे तो आप ऐसे ही कुछ भी पुस्तक उठा के पढ़ नहीं सकते थे क्योंकि पुस्तक थी ही नहीं आप आपको यदि मान लो लघु भागवता अमृत आपको लघु भागवत अमृत जानना है फॉर एग्जांपल या कोई भी ग्रंथ जानना है फॉर एग्जांपल आपने नाम सुना के वाला अच्छा ऐसा भी कोई ग्रंथ है तो वो ग्रंथ तो आप पैसा देकर कहीं से ले नहीं सकते क्योंकि वो अस्तित्व में ग्रंथ नहीं था ग्रंथ रूप में जो आप हाथ में लेकर के उसको पढ़ सके प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी तब तो क्या होता था कि आप जाओगे ऐसे गुरु के पास जिसको ये पता है वो आपका अर्ता देखेंगे और फिर वो आपको वो ज्ञान देंगे बोल करके ये पद्धति ग्रंथ से ऐसा कोई नहीं पढ़ सकता था और थोड़ा बहुत जो लिखावट थी वो तो ब्राह्मणों में बड़े बड़े जो विद्वान लोग हैं तो उन लोगों में कुछ इंटरनल आ, क्या बोलते हैं आदान प्रदान तो के लिए था तो ऐसा नहीं था कि वो पब्लिश करके सबको भी मिल रहा है चलो ले लो ले लो ऐसा नहीं था तो अभी क्योंकि तो इसलिए उस समय तो परमिशन की बात सी भी आएगी आपको जा करके सेवा करनी और जब गुरु स्वीकार करेंगे तब आपको बताएंगे लेकिन अभी ऐसा केस नहीं अभी आप कुछ भी लेकर के उठा करके घर में ला सकते हो तो इसलिए फिर आ, उसको आप पढ़ नहीं सकते जब तक तो गुरु अनुमति हो जाते कोई तो गुरु महाराज की अनुमति होगी अनुमति होगी मतलब वाला में जो गुरु ने रिकमेंड किया है सबके लिए तो अधिकार मिल गया है उधर से जो नहीं किया है ज़्यादातर नहीं किया ना जैसे महाराज लीला अमृत पढ़ने को कहते हैं ठीक है तो वो पढ़ सकते हैं तो ऊपर रीडिंग रिफॉर्म बुक और रप रिफॉर्म बुक ये दो भी ब्रह्मचर्य पुस्तक में महाराज रिकमेंड कर रहे हैं तो वो ठीक है उसकी परमिशन महाराज ने सबको दिया लेकिन इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि सभी पुस्तक की परमिशन मिल गई अनुमति लेना है ना तो अभी अनुमति किसी ने लिख करके सबके लिए दे दी तो वो अलग बात है तो अनुमति तो आ गई ना ऐसा तो ये, ये बात अच्छा गुरुराव गुरु गया। तो ये गुरुराव रवज्ञा हुआ फिर श्रुतिशास्त्र शास्त्र हम ना ना गुरु अरवज्ञा हो गया ना मैंने बताया ना कि गुरु को पूछते नहीं है फिर अपराध हो गया ऐसा हो जाएगा सब था था। था। आ, तो वो तो आप कह सकते हैं लेकिन यहाँ पे हमारे आचार्यों के पास से या आचार्यों के पास से हमसे ये दो एक्सप्लेन मिल रहे हैं सर्वश्रेष्ठ है इस प्रकार से समझ सकते हैं लेकिन ये श्लोक के जो दो पॉसिबल अर्थ हैं वो यहाँ पे बताए हैं हमारे आचार्यों ने तो इसलिए हम मुख्य रूप से इसी प्रकार से यदि प्रचार करें तो अच्छा रहेगा क्योंकि अन्यथा अलग, अलग अलग प्रकार से समझ भी सकते हो सकता है वहाँ पे फिर हम हार भी जाए और तो समझ गलत भी हो ऐसा भी हो सकता है कुछ सं तो हो सकता है जो हमारे आचार्यों ने बताया उसको लेकर के यदि भिन्न है तो ये समझना है और यदि अभिन्न है तो ये इस तरह से लेके चलो तो अच्छा रहेगा बाकी तो ऐसे है ही कि शिवजी है तो वो प्रतिनिधि है तो इसलिए लेकिन फिर वो श्लोक आएगा यस्तु नारायण देवन ब्रह्मी दैवतम समत्व निक्षित सपाषणी भगत ध्रुव उसका क्या? जो दोनों को सम समान देखता है वो पाषणी हो जाता है तो यदि उस तरह से विश्लेषण करे तो यदि ये तीसरा अर्थ भी निकलता होता कि शिवजी और भगवान को सेम समझना है समान समझना है यदि वो अर्थ निकालने जाते हैं इसमें से तो ये श्लोक के साथ क्लैश हो जाता है इसलिए वो अर्थ बाहर निकल दो ये दो संभव है ऐसा करके तो हम एस्टैब्लिश कर सकते हैं अन्य अन्यथा इसके साथ वो होगा इसलिए ये अर्थ यहाँ पे आ, क्या बोलते हैं पद्म पुराण में ये जगह पर ये अर्थ अभीष्ट नहीं है जो ब, बता रहे हैं उनके द्वारा वो उनका अभिप्राय नहीं है ये वाला अर्थ उनका अभिप्राय ये दो कहना पड़ेगा वो पांच संसर्ग से लॉर्ड शिवा एंड लॉर्ड ब्रह्मा एंड अदर हैं वो подаया 100% बताया नहीं है बस वो तो डायरेक्ट श्लोक में बताया नहीं, नहीं है पर उसी कॉन्टेक्स्ट में आ आदि लिखा है यस्तु नारायणं देवं ब्रह्म रूद्रादि देवतम ये वापस से पूछ नाम आदि आपको वो देखना पड़ेगा संस्कृत में किस प्रकार तो से कैसे अनुवाद किया कहाँ से उसका कई बार होता है उनका यहाँ कुछ दिख नहीं रहा है उधर होता है तो अध्याहार बोलकर अध्यहार करना पड़ता है ओके कल कभी अध्याहार करना पड़ता है आदि हर बार श्लोक में दिखे ऐसा जरूरी होता है अध्याहार मतलब कुछ ऐड किया कुछ पद कौन अनवयी नहीं मिल रहा है मतलब कुछ पद कनेक्ट नहीं हो पा रहे नहीं करेंगे तो वो एक शब्द ऐड करना पड़ता है ओके okay, तो गुरु शब्दी शास्त्र की निंदा करना मतलब जो शास्त्र है सब उनकी निंदा करना अर्थात उस, आ, उनको अपौरुष नहीं समझना उनमें गलती है देखना या वो तो किसी समय के लिए थी अभी के लिए नहीं है इत्यादि जो सब वस्तुएं हैं वो श्रुतिशास्त्र निंदन जाती है और यह भी विचार करना कि गुरु और प्रभुपाद शास्त्र से पढ़े हैं इसलिए वो अपने नियम बना सकते हैं श्रुति शास्त्र के विरुद्ध जाकर के और ये उनकी महिमा है ये श्रुतिशास्त्र निंदन है वो लग सकता है कि हम प्रभुपाद के गुणगान कर रहे हैं शास्त्र तो ऐसा बता रहे शास्त्र था था हो के अनुसार गए होते तो हमारा उद्धार नहीं होता लेकिन प्रभुपाद ने आकर हमारा उद्धार कर दिया शास्त्र से कई बार विरोध जाकर के भी इसलिए उन्होंने ज्यादा कृपा कर दी शास्त्र से तो वो एक्चुअली में हम प्रभुपात को नास्तिक बता रहे हैं उसके प्रकार तो प्रभुपात का खुद का मंतव्य तो नहीं है तो प्रभुपात खुद अपना अभिप्राय रख रहे उस प्रकार से प्रभुपात अपनी अधिकृतता शास्त्र के ऊपर आधारित रहने को बता रहे हैं और हम कह रहे हैं कि वो तो शास्त्र से भी परे हैं इसलिए सबको शास्त्र से परे का ज्ञान दिया तो ये हो गई शास्त्र निंदा जो ये विचार है वो काफी प्रचलित है पूरा जो ऋतिक सिस्टम है वो शास्त्र निंदा के ऊपर तो आधारित है कि उन्होंने ये बताया कि शिला प्रभुपात एक ऐसे आचार्य हैं जिनको पूरी छूट मिली हुई थी इसलिए उन्होंने ऐसी सिस्टम बनाई जो आज तक शास्त्रों ने भी नहीं बनाई थी शिक्षा सिस्टम ये है, है, तो कौन से है, कौन शास्त्र उनको कैसे तरह जैसे से तो कभी कई बार उनको जैसा बोलते हैं कि मैंने सुना है सुनाया माया बात का उसको शास्त्रीय तौर तो पर तो हम नहीं मिलते श्रुति <प्रामी> शास्त्र निंदन हम बताए यहाँ पे शास्त्र क्या है और नहीं है क्या नहीं है वो प्रमाण शास्त्र से पता चलता है श्रुति परम शास्त्र है श्रुति के ऊपर आधारित स्मृति होती है जिसकी अः जिसका प्रामाण्य स्थापित हो चुका है जैसे मनुस्मृति है याज्ञवल्क्य स्मृति है पुराण है इत्यादि इन सबका प्रमाणिक प्रमाण्य स्थापित हो चुका है इनमें कोई त्रुटि नहीं है ही नहीं है इनके ऊपर आधारित तो और भी वस्तुएं हो सकती है वो सब इनके अनुसार जब होती है तब तक वो सही है बाकी समय हम उसको पूरी तरह से पालन करने के लिए स्वीकार नहीं कर सकते ऐसे वो उसकी सब व्याख्या क्या शास्त्र है क्या नहीं है वो एक पूरा अलग सब्जेक्ट हो जाता है तो ये पूरी बॉडी है शास्त्र की उसको पालन करना उस, उस, उसकी निंदा नहीं करना को बता मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं है है इनको जज तो वो शास्त्र सही कि गलत और मुझे थोड़ा डाउट भी की आप जो बता रहे हो सकता है उसमें क्या कि आप जो बता रहे हैं है, कि वो ये मतलब मुझे डाउट हो रहा है ऐसा कुछ नया है मुझे कुछ पता नहीं है लेकिन तो यहाँ एक बार ठीक है पता चला क्या है क्या है, पता चला अगर नहीं है तो फिर तो हमें क्या करना चाहिए जजमेंट एक मिनट में नहीं आ जाता है इसलिए यदि हमको संशय उत्पन्न होता है तो संशय दूर करने के लिए उसकी चर्चा करनी होगी वो भी के नियम के अनुसार पूरी उसकी चर्चा होगी गुरु साधु शास्त्र के, के, तो के माध्यम से कैसे आप इस प्रकार से कह रहे हैं यहाँ पे तो ये है ये इस प्रकार से इसको कैसे समझें तो उस तरह से फिर संशय को दूर किया जाता है इसलिए तो संशय ज्ञान की तलवार से दूर होता है तो वो करना पड़ेगा यदि ऐसी बात है कि वो संशय कोई बहुत बड़ा भक्ति में कुछ करने वाला नहीं है तो छोड़ भी सकते यदि आपके पास समय नहीं है तो, तो समय भी हमारे पास लिमिटेड होता है तो इस तरह से विवेक बुद्धि लगा करके जजमेंट तुरंत नहीं आ जाता है किसी भी जब संशय उत्पन्न होता है तो, लाने जाएंगे तो गलत निष्कर्ष आ सकता है जो आयुर्वेद के कई नहीं नहीं होगा तो अभी वो कोई यहाँ पे अवज्ञा नहीं बताया यहाँ पे निंदा बताए क्यूँकी शास्त्र निंदन है इसका अर्थ ये नहीं है की हम किसी शास्त्र को भी हम हमारे अधिकार में नहीं है या हम असामर्थ्य से पालन नहीं कर सकते या तो हम वो नहीं जानने से पालन नहीं कर पा रहे हैं या तो पालन नहीं कर पा रहे कुछ भी कारण से तो वो निंदा नहीं हो गई निंदा मतलब ये गलत है इसमें दिया है वो तो कुछ सही नहीं है जैसे हम दूसरों की निंदा की बात कर रहे हैं उसमें सिर्फ शास्त्र की निंदा होती है क्योंकि तो शास्त्र निंदा नंबर था ये शास्त्र जैसे प्रभुपात के एक शिष्य बहुत फेमस है और वो फेसबुक में पूरा प्रचार कर रहे थे से नो टू मनु मनुस्मृति नहीं है मनुस्मृति पालन करने के लिए नहीं है मनुस्मृति गलत है पूरा उन्होंने में लिख करके से नो टू मनु ऐसा करके पूरे फेसबुक में एक मूवमेंट चलाया वर्ल्ड में मनुस्मृति पालन करने योग्य नहीं है यह श्रुतिशास्त्र निंदन है हम पंचरात्रों को पालन नहीं करते करतेशास्त्रन शास्त्र हमारे लिए नहीं है न इसमें गलत दिया है ये सभी प्रकार से निंदा है ऐसा कह सकते इसमें इतनी सारी अच्छी चीजें दी है वो निंदा नहीं असमर्थ्य से पालन नहीं करता क्योंकि मनुष्य मिति में स्त्रियों के विरुद्ध बहुत सारी वस्तुएं हैं पुरुषों के विरुद्ध बहुत सारी वस्तुएं हैं उनको तो विरोध ही लगता है ना चांदालों के विरुद्ध है जो ऐसे परिवारों में जन्म लिए उनके विरुद्ध सब है तो इसलिए से नो टू मनु मनु मतलब जब उन्होंने वो मूवमेंट चलाया तब मुझे डॉक्टर आम्बेडकर याद आ गया हाँ है ना नाम में नहीं बोलूंगा यहाँ पे क्योंकि नाम भगवान का है इसलिए यहाँ पे भगवान के नाम की निंदा नहीं होनी चाहिए लेकिन वो ही है समझ वो मुझे वो याद आगे मैंने तो फिर उसके विरुद्ध में आर्टिकल लिखा तो उसमें मेंशन भी किया अम्बेडकर तो। का वतन भी लगाया <laughs> बट ऐसे लोग हैं ऐसे एस, ऐसे स्तर तक पहुंच जाते हैं कि सुनीति तो उसको हम पालन नहीं करेंगे वो तो उस समय के लिए था आपके लिए नहीं है भागवोतम तो सतयुग के लिए था कलयुग के लिए नहीं है <laughs> तो देखे तो में की दो पसंद बताते हैं और भागवत तो सुरुचि ज़्यादा ज़्यादा और नहीं तो यहाँ भी पसंद, नहीं है। जो पसंद आएगा वो ही करें। तो ये निंदन हो गया फिर तथा अर्थवाद हरिनाम ने कल्पना ये दो अपराध है अर्थवाद और हरिनाम ने कल्पना इसको विस्तार में जाएंगे थोड़ा टेक्निकल विस्तार है सनातन गोस्वामी दोनों को एक भी कर रहे हैं लेकिन हम किसी प्रभुपा ने दो अलग ही दिए हैं। क्योंकि नहीं तो अपिप्रमाद जो है वो ग्यारहवा अपराध हो जाता है। कभी कभी बोलते हैं गोपी राधा गोपी नाथ्रुप बोलते हैं और ग्यारहवा अपराध तो सनातन गोस्वामी कहते हैं वो ग्यारहवा अपराध नहीं है ये जो यदि अपिप्रमाद अपराध की तरह हम लेते हैं तो फिर हरिनाम निकल्पनम और तथार्थवाधव दोनों को एक कर देना है क्योंकि वो एक ही प्रकार का अपराध है तो अर्थवाद ऐसे वाक्य होते हैं शास्त्र में शास्त्र में एक तो विधि वाक्य होते ये आप करो इसमें कुछ करने के लिए या तो आदेश है या तो वर्णन है कि ये कर रहा है अग्निहोत्रम जूहोती अग्निहोत्रम कर रहा है अग्निहोत्रम जुहु यात्र अग्निहोत्र करो ये विधि वाक्य कहा जाता है इसको तो अलग अलग प्रकार के विधि वाक्य होते शास्त्र में जिसमें कुछ करने के लिए सीधा हमको इंडिकेशन प्राप्त इसके अलावा ऐसे वाक्य होते शास्त्र में जो वर्णन करते हैं लेकिन उसमें ये करो ऐसा नहीं बताया जो वर्णन ऐसा करते हैं कि जो विधि वाक्य दिया है जिस चीज के लिए उसका महात्म्य बता रहे है जैसे अग्निहोत्र करो ये विधि वाक्य हो गया जो अग्निहोत्र करता है उसको ये लाभ है उसके इतने जन्मों के पाप झुल जाते हैं वो इतने इतने जन्मों तक स्वर्ग लोक में भोग करता है अग्निहोत्रम नहीं करने पे वो ऐसे नरक में गिरता है और वहा पे उसको ऐसे ऐसे भोग करना पड़ता है फिर ये पशु में जाता है फिर वहां से धीरे धीरे ऊपर आता है ये जो वर्णन है वो उसका जो ध्येय है वो व्यक्ति में अग्निहोत्र करने के लिए प्रेरणा उत्पन्न करना भाव उत्पन्न भाव है उसकी प्रेरणा उत्पन्न करना है इसलिए उसको अर्थवाद वाक्य बोलते हैं ये टेक्निकली शास्त्र में तो वहाँ पे क्या सामान्य रूप से जो अर्थवाद वाक्य है तो उसका जो डायरेक्ट अर्थ है वो नहीं लेते हैं वो जो उसका अर्थ यही लेते कि इसको प्रेरणा विधि को प्रेरणा देने के लिए ये वाक्य है इसलिए यदि विधि वाक्य के साथ उसका अर्थ में उल्टा सीधा हो जाता है कहीं और तो इसको उसका अर्थ है वो जो अर्थवाद का अर्थवाद वाक्य का जो अर्थ है उसको इंटरप्रेट कर देते हैं ताकि विधि वाक्य में सेट हो उसके उसके लिए ही वो है इसका इस तरह से लेकिन अर्थवाद वाक्य सामान्य रूप से अलग अलग जगह पे कर्म के मार्ग में ज्ञान के मार्ग में शास्त्र में होते हैं अर्थवाद वाक्य और इसलिए उसमें कल्पना भी होती है अर्थवाद वाक्य में कई बार महात्म्य ज्यादा बता देते हैं उसको एग्जाग्रेशन के ज्यादा बता दे सहयोगी ये करना था इतने इतने करोड़ लाभ मिल जाएगा लेकिन उसका लाभ ऑलरेडी बताया हुआ है कितना है इसलिए वो विधिवाक्य नहीं है विधिवाक्य एक प्रकार का होता, होता है और ये जो निंदा हो रही है उसकी उसमें कभी -कभी करके बता देते हैं। उसको स्तुति निंदा वाक्य कहते हैं तो जरूरी नहीं है कि उतना ज्यादा ही मिलने वाला है तो ये अर्थवाद होता है इसकी इसका चिंतन बहुत करते है तो फलश्रुति एक प्रकार का नहीं फलश्रुति एक्जैक्टली अर्थवाद नहीं होता है हमेशा ये प्रश्न उठा था हमारे मीमांसा के सेमिनार में लेकिन एक प्रकार से कह सकते कुछ हद तक लेकिन फलश्रुति क्या है अर्थवाद में इसलिए नहीं आता है क्योंकि उसमें विधि का फल कहीं और नहीं दिया है वो जो विधि है श्रवण की उसका फल केवल फलश्रुति से प्राप्त हो रहा है जबकि यदि वो जो विधि है उसका फल कहीं मुख्य रूप से विधि वाक्य में ही प्राप्त हो रहा है तो फिर उसके बाद जो भी दूसरे फल उसमें मेंशन किए हैं इस प्रकार से तो वो प्रेरित करने के लिए मानने चाहिए वो अर्थवाद अर्थवादी हो गया थी, थी हाँ तो पुराण में जो ही है, वो उसको थी थी लेना है। लेकिन जो महात्म ज्ञान है वो जब बताते हैं तो कभी उसका एग्जेग्रेशन करते हैं जैसे, जैसे आ, मान लो कि नहीं भक्ति वाली चीज में मत लो तो इसलिए अभी आएगा जैसे अग्निहोत्र करना है तो अग्निहोत्र के विषय में उसका पूरा अर्थवाद का पूरा एक भंडारा होगा जिसमें बताया होगा कि ये नहीं करोगे तो ये होगा ये होगा ये होगा ये होगा ये होगा और करने पे ये इतने इतने, इतने लाभ होते हैं जैसे ब्रह्म गायत्री करने के भी बताए हैं कि इतने इतने जन्मों के पाप धुल जाते हैं ये वाले पाप धुल जाते हैं तो काफी ऐसी चीजें होती जिसमें एग्जग्रेशन होता है तो उसको यदि वो एग्जग्रेशन तब लेना है उसको एग्जग्रेशन तब मानना है जब उसका जो अर्थ है वो मुख्य अर्थ से कहीं क्लैश हो रहा है कभी तो फिर इसका जब चर्चा आती है कि जो विधि वाक्य है उसके अर्थ को यदि सही लेंगे तो अर्थवाद वाक्य का अर्थ खंडन होगा और अर्थवाद वाक्य के अर्थ को सही लेंगे तो विधि वाक्य का अर्थ खंडन होगा तो अभी किसकी लक्षणा करने के है? मतलब किसका इंटरप्रिटेशन करना चाहिए तो फिर अर्थवाद वाक्य का इंटरप्रिटेशन होगा ना कि विधि वाक्य का ये नियम से चलते हैं लोग तो अभी यहाँ पे ये बताते हैं कि जो हरि नाम है उसकी जो महिमा बताई है उसी प्रकार से जो भक्ति है उसकी जो महिमा बताई है उसका जो महिमा गान होता है उसकी जो स्तुति निंदा इस प्रकार से प्राप्त होती है हालांकि वो अर्थवाद वाक्य जैसी लगेगी फिर भी उसको अर्थवाद नहीं लेना है वो वास्तविकता है यदि उसको अर्थवाद लिया तो ये अपराध इसलिए जो हरि नाम की हरिदास ठाकुर महिमागान कर रहे थे नामाभास से भी मुक्ति हो जाती है तो वो जो ब्राह्मण था वो क्या है? इसने मीमांसा नहीं पढ़ी क्या है नामा वो नामाद क्यों ऐसा कर रहे यदि होती तो मेरा नाक गिर जाए उसको पूरा विश्वास था कि ये तो जैसे दूसरी सब चीजों में ऐसे हरि नाम में ऐसा है नहीं हरिनाम में ऐसा भक्ति के कार्यो में भक्ति की जो विधि है उसमें अर्थवाद वाक्य नहीं है वो तो उसमें वास्तविक उसका फल है ओ, ओ, ये तो की बात तो तो तो दे दे तो वो हम इतिहास कर सकते नहीं या करना की जरूरत है की नहीं यहाँ पे मीमांसा के ही रूल लागू हो रहे हैं ऐसा नहीं है की मीमांसा का रूल टूटा लेकिन यहाँ पे हमको मीमांसा के रूल के अनुसार ही उसके नियम के अनुसार ही हमको मिल रहा है वाक्य की जो बता रहा है कि विशेष रूप से यहाँ पे अर्थवाद का नहीं करना है मतलब अर्थवाद वाक्य होते हुए भी इसको स्वार्थ में लेना है परार्थ में नहीं स्वार्थ मतलब अभिदावृत्ति मतलब मुख्य अर्थ परार्थ मतलब लक्षणा है इंटरप्रिटेड मीनिंग ठीक है तो एक जनरल हुआ कि जो अर्थवाद है उसका इंटरप्रिटेशन होना चाहिए ये जनरल एक हुआ ठीक है अब उसमें जब विशेष एक जगह पे प्राप्त हो रहा है कि लेकिन भक्ति के वाक्य में इंटरप्रिटेशन नहीं होना चाहिए ऐसे उसमें अर्थवाद वाक्य का भी स्वार्थ में लेना है मतलब मुख्य अर्थ में हाँ ये, ये ये ऐसा आता है भक्ति के वाक्य का नहीं आता है लेकिन जहाँ पे एक जनरल रूल दिया है और फिर एक विशेष चीज को लेकर के रूल दिया है तो विशेष है वो जनरल के ऊपर आ जाता है जैसे मल है सभी जानवर का मल अशुद्ध है उसको छू करके स्नान करना पड़ेगा फिर बताया कि गाय का मल परम शुद्ध है वो शुद्धि करने के लिए उपयोग हो सकता है यहाँ पे विरोधाभास हो गया तो यहाँ पे फिर आता है यहाँ पे संशय उत्पन्न होगा कि ये कौन सा सही है यहाँ पे फिर वो नियम आता है कि वो जो सभी जानवरों का मल था वो ज्यादा जनरल वाक्य था और गाय का है वो विशेष वाक्य है गाय के मल का तो इसलिए गाय के मल को छोड़ करके बाकी सभी मल अशुद्ध है ये नियम लगता है उधर तो उसी प्रकार से अर्थवाद का जनरल नियम है कि अर्थवाद को स्वार्थ में लेना स्वार्थ में नहीं लेना परार्थ में मतलब कि इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं उसका लेकिन भक्ति के हमको वाक्य मिल रहा है कि भक्ति के वाक्यों को इंटरप्रिटेशन नहीं करना है तो ये यहाँ पे स्पेशल अर्थ में आ गया कि भक्ति के वाक्यों को छोड़ करके बाकी सब वाक्यों का अर्थवाद जो है उसमें हम इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं इस प्रकार से नियम लग करके ये विशेष नियम आ गया लेकिन तो भक्ति के अलावा बहुत सारे कर्मकांडी दी है हाँ तो वो जो फलश्रुति है आ, तो फलश्रुति अर्थवाद नहीं हुई ना क्योंकि क्या हुआ कि वो जो क्रिया करने का जो फल है वो जो उसका जो विधि वाक्य है वो उधर है तो वो तो विधि वाक्य हो गया यदि उसके बाद ये जो तो मुख्य फल हमको पता चल गया उसके बाद उसको वो क्रिया को वो करने के लिए बहुत सारे अलग अलग दिए हैं स्तुति निंदा वो फलश्रुति वो उसमें आएगा यहाँ पे तो इवन इन लोगों के अनुसार वो मतलब को के अनुसार भी उसी नियमों को लगा करके वो तो फलश्रुति उसका भाग नहीं हुआ अर्थवाद का उसका जो है में, वहाँ भी जो फल उसको हाँ, तो। हाँ वो अर्थवाद नहीं है क्योंकि वहाँ पे वही तो एक नहीं तो उस यदि फलश्रुति को छोड़ देंगे मान लो फलश्रुति को छोड़ दिया उस वाक्य को तो इस विधि का फल क्या है वो आपको कहा है लेकिन वो ओरिजिनली तो है क्योंकि लोग गली में पाते हैं तो वो रिचुअल पुराण में पढ़ता हूँ क्योंकि नीचे कुंट भी दी रहे थे यहाँ जो रिचुअल तो दिया है महापर्व में शासन में आता है अभी वो जगह पे जाइए वहां पे उसका जो फल बताया है वो वस्तु का वो फल यदि फलश्रुति से मैच हो रहा है तो फलश्रुति है वो ओरिजिनल है यदि नहीं मैच हो रहा है तो फलश्रुति है वो अर्थवाद है क्योंकि वो उसके अलावा दूसरा जगह है ज्यादा बोनाफाइड सोर्स से जहाँ से आपको विधि वाक्य मिल जाए फलश्रुति में, हाँ। फल में जनरली नहीं है ऐसा वो बताए थे लेकिन ये नियम इस प्रकार से विधि वाक्य से हमको उसका मुख्य जो फल है वो जानने को मिलता है उसमें क्या फिर टेक्निकल हो जाता है पूरा क्रिया के वाक्यों में आता है तो होती है किस चीज़ की स्तुति निंदा हो रही है उस तरह से लेना है उसको एग्जैक्ट बुक के अनुसार नहीं होते जनरली जो मीमांसा विज्ञान और ये सब चलता है वो ज्यादा टेक्निकल जाता है इसलिए वो केवल बुक के ऊपर भी आधारित नहीं होता है पुराणों में भी आपको श्रुति वाक्य मिलेंगे तो पुराण के वाक्य नहीं गिने जाएंगे वो श्रुतिवाद से गिने जाएंगे पुराण में होते हुए भी उसको श्रुतिवाद से गिनना चाहिए ऐसा सब रहता है वो अलग पूरा टॉपिक हो जाएगा लेकिन ये जो यहाँ पे अर्थवाद की बात आ रही है तो अर्थवाद क्योंकि सामान्य रूप से लोग करते हैं तो इसमें अर्थवाद नहीं करना है नहीं तो अपराध हो जाएगा इस तरह से तथा अर्थवाद हरिनाम निकल्पना तो अर्थवाद में आया फिर कल्पना भी आ जाती है उसने ये तो ये तो बनाया गया है एक्चुअली ऐसा नहीं है इतना फल नहीं मिलता है वो कल्पना होगी तो वो भी नहीं करनी है ये यहाँ पे अप्रैल है। <coughs> है है दो तो प्रश्न प्रश्न समय समाप्त अभी दस पूरे नहीं हुए यदि टेक्निकल इसमें तो आई थिंक सब लोग उसमें इंटरेस्टेड भी नहीं होंगे इतने बेसिक क्लास में फिर वही जैसे गुरु साधु शास्त्र में हुआ उसी प्रकार से इस में तो जितना गहरा उतना कम है ये टेक्निकली जानना है उसको लेकिन सामान्य रूप इतना हमको पता है कि जो नाम है उसको अर्थवाद नहीं है मतलब उसकी जो भी सब महिमा बताई हुए सही है उसका कुछ गलत नहीं हो सकता है नहीं? इसी विषय में पंचम तो स्कंध में नारायण क्रोच अध्याय है उसमें अलग अलग दिया है कि यदि आपको प्रकृति के साथ यदि प्रकृति के विकोपों से बचना है तो ऋषभदेव को प्रार्थना करना काम की इच्छा से बचना है तो चतुष कुमार की प्रार्थना कर गलत ग्रहों के प्रभाव से बचना है तो हरे नाम का अलग अलग भगवान के रूप बनना जल में है तो तो यदि प्रचार के कार्य में या किसी को कहने करने में इन सब समस्याओं में उस भगवान अपना काम की इच्छा तो चतुर्ष कुमार की प्रार्थना करने के लिए नहीं। नहीं। या पे अभी गलत ग्रहण की समस्या है तो है। तो हरि नाम क्या ये में आ गया। में कैसे आएगा जी हम मंडल इंटरप्रिटेशन को तो तो मंडल इंटरप्रिटेशन वो अब उस शब्दों को समझिए वो हरि नाम जो है उसकी जो वास्तविक महिमा है वो ये सब आध्यात्मिक है इसलिए ये सब उसके फल मिल रहा है उसकी जगह ये इंटरप्रिटेशन दिया कि इसके कारण हो हो सकता है, हो सकता है है उसके कारण एक्चुअली ऐसा नहीं है ये तो अतिशयोक्ति है वो अर्थवाद अतिशयोक्ति हो गई है वास्तविकता ऐसा नहीं है जो दिखाया बताया है वो अर्थवाद है, है? वही कल्पना हो गई ना जैसे हरिनाम नामा भाष से भी मुक्ति हो जाती है तो ये तो आप लोग हरी नाम करो इसलिए दिया है एक्चुअली उससे मुक्ति होती नहीं है लेकिन थोड़ा बड़ा करके बता दिया है यही अर्थवाद है यही नाम निकल आप टेक्निकली समझे नहीं तो वाक्य तो कभी तो अर्थवाद नहीं हो जाते ये तो ये अतिशयोक्ति है ऐसा करके हम जब बोलते हैं ये तो सही नहीं है तब वो अर्थवाद है जब वो हरि नाम के रिलेटेड है या इस पर जो फल जो बताए हैं उसको अतिशयोक्ति मान लिया तब वो अर्थवाद हो जाता है तथा तो हरि नाम निकलपनम फिर कोई अभी ये सब वाक्य बताया कि हरि नाम से तो नहीं कर सक इतना ही नहीं बताया इसके ये स्तुति निंदा की मैं बात कर रहा हूँ के स्तुति निंदा में क्या बताया कि सब पिछले पाप तो नष्ट हो ही जाते हैं एक बार हरी नाम लेने से आगे आने वाले भी सब पाप नष्ट हो जाते हैं जन्मों जन्म तो गाने वाले नष्ट हो जाते हैं ये एक निंदा है तो अभी तो कोई इसका पूरा मिसयूज़ करेगा मैंने तो हरी नाम ले रहा हूं अभी तो पाप नष्ट हो रहे हैं और बहुत सारी ये केवल हरी पाप नष्ट होने की बात नहीं बहुत सारी दूसरी है तो लोग सोचते हैं बस अभी तो हो गया अपने तो मुक्त तो हो लेंगे अब ये हो हो गया इस तरह से सब मिसयूज करते हैं तो क्या होता है नाम बलाद ये जैसे ही पाप बुद्धिर से नमर ही शुद्धि नाम के बल पे जो पाप करता है उसकी यमराज भी शुद्धि नहीं कर सकते। यम ही शुद्धि उसको दो प्रकार से ले सकते यम ही मतलब नरक से शुद्धि नहीं हो सकती है उसको कोई नहीं बचा सकता नरक से तो दूसरा ये भी है यमराज भी उसको नरक से नहीं बता सकते यम यम के द्वारा भी उसकी शुद्धि नहीं हो सकती तो क्यों क्यों ऐसा है क्योंकि नाम भगवान स्वयं है ये जो सब कृपा दी है इसलिए ये सब उसके गुण हैं विशेष वो अर्थवाद सबसे परे हो गया क्योंकि वो भगवान की कृपा है भगवान कृपावश वो इसलिए उसमें अतिशयोग की नहीं है जो नामाभ भी कर रहा है उसको भगवान मुक्ति दे देते क्योंकि उनके हाथ में उनकी कृपा है वो विशेष उसमें पर्सनल उनका इन्वॉल्वमेंट हो गया व्यक्तिगत उनका इन्वॉल्वमेंट हो गया भगवान का वो व्यक्ति की क्रियाओं में तो इसलिए यदि वो धोखा भी देगा भगवान भी धोखा देगा वो भी व्यक्ति है मैंने बोला था लेकिन तुमने ऐसा मैं भी ऐसा करता हूँ <laughs> <laughs> नहीं हुए पाप नष्ट मैंने तो बोला था कि अपराध युक्त हो क्या नहीं <laughs> तुमने अपराध कर लिया तो इस तरह से क्योंकि भगवान कृपा कर रहे हैं इसलिए वो सब उसके फायदे जो नहीं तो केवल अतिशयोक्ति में रह जाते वो वास्तविकता में क्योंकि तो भगवान ने उसको सीधा कर्म के नियम से ऊपर जा कर के भगवान उसको ओकरी पा दे रहे हैं केवल तो नामाभास भी करोगे तो भी नक्ति हो जाएगी चलो तुम इतने से मुझसे तो उसने वो गलत उपयोग किया उसका क्योंकि तो भगवान भी ढोका देते वो भी बेस्ट जीता है समस्या हो जाती वो सोचता है मैं पाप करता हूँ धुलते रहें और पाप होते रहते कुछ धुला नहीं लेकिन तो समस्या हो इसलिए ये बड़ा पाप गिना जाता है ये बड़ा अपराध गिना जाता है क्योंकि ये अपराध करते करते व्यक्ति नर्क में चला जाता है वो सोचता है कि मैं भक्ति कर रहा हूँ और पहुंचता है नर्क में ये नाम न बुला के सही पापिल नीशुदी हमको इसको बहुत गाइड गाइड करना चाहिए अपने आप को नाम के बल से पाप नहीं करें अर्थात पाप करते रहते और सोचते हैं कि इससे छूटने की जरूरत नहीं नाम तो ले ही रहे इसलिए पाप से छूटने में कोई प्रयास नहीं करना आप करते रहना नाम भी ले तेरी ना सोच कर नाम तो ले ही ये फिर आठवां अपराध है धर्म धर्मव्रत के होता दिख शुभ शुभ क्रिया साम्यम तो शुभ क्रिया के समान मतलब नाम कर रहे हैं तो उससे बस वही उसी प्रकार से जैसे बहुत सारे अश्व्य कर रहे हैं तो उससे फल लाभ होता है स्वर्ग जाने को मिलेगा भौतिक लाभ पूजा प्रतिष्ठा भौतिक चीजें मिलेंगी तो इसके लिए जैसे दूसरे भी कार्य करते हैं हरि नाम करते हैं हरि नाम से जल्दी हो जाता है या मुक्ति भी प्राप्त हो जाती है तो ये सब शुभ क्रिया सामने में है हरि नाम को इसके लिए उपयोग करना है ऐसा सोचना तो ये हम उसको भौतिक जो कर्मकांड है उसकी कैटेगरी में ला के रख रहे हैं हरि नाम को हरिनाम से हो सकता है कि वो मिले ऐसा नहीं है हरिनाम सब कुछ देता है लेकिन हम उसके लिए करते तो अपराध पूर्ण है वो सब मिल जाएगा लेकिन कृष्ण प्रेम नर्क में नहीं जाएंगे थकने से वो सब मिल मिल सकता है जैसा कोई सोच सकता है कि मैं अश्वमेध यज्ञ करता तो मुझे ये लाभ होता तो हरि नाम तो कोटि अश्व यज्ञ के समान बताया गया है तो चलो मैं अश्वमेध यज्ञ करता हूँ हाँ तो हरि नाम करता हूँ तो हो सकता है उसको वो लाभ मिल जाए लेकिन प्रेम नहीं मिलेगा क्योंकि अपराधिक इसलिए वो शुभ क्रिया के समान है इसलिए इसको खंडन करते हुए श्लोक आते हैं शास्त्र में जैसे यदि कोई भगवान नाम को कोटि अश्वमेध यज्ञ के साथ भी यदि कोई तुलना करता है तो बड़ा अपराधी हो जाता है क्योंकि नाम नाम एक भगवन नाम भी कोटि अश्वमेध यज्ञ के साथ उसकी तुलना नहीं हो सकती तो इस प्रकार और फिर वही शास्त्र भगवान नाम का कोटि अश्वमेध यज्ञ के साथ तुलना भी करता है तो क्या समझे तो ये बता रहे हैं कि यज्ञ करने की जरूरत नहीं हरि नाम से ही सब कुछ है वो के साथ भी इसलिए ऐसा नहीं कोटी अश्वमेध के समान हो गया हरि नाम उसका फल है कोटि अश्वेध यज्ञ का वो मिलेगा मिल सकता है लेकिन कृष्ण भ्रम नहीं है उसको हरी नाम के फल को उपयोग नहीं कर ले हम भौतिक भोग के लिए फिर अश्रद्धा ने भी मुख्य अपेषण उपदेश शिव नाम अपराध है अश्रद्धालु व्यक्ति को हरि नाम की महिमा का उपदेश करना और दूसरा इसका अर्थ आचार्य ये भी देते हैं कि उनको दीक्षा दे देना जो अश्रद्धालु है मतलब अभी तक थोड़ा शरणागत भी नहीं हुए है समझ में भी नहीं आ रहा इतना कुछ नया नया उसको दीक्षा देना दे। बिना कुछ परीक्षा लिए उसको दीक्षा देने को भी उपदेश बोलते हैं मोटा श्रद्धा लोगों हरि नाम की महिमा बताया जा रहे है कुछ कुछ श्रद्धा ही नहीं है वास्तविकता क्या है आत्मा है शरीर ये कुछ नहीं बता रहे हरि नाम करो सब कुछ दूर हो जाएगा सब लाभ मिल जाएगा और सब दुख दूर हो जाएगा इत्यादि इत्यादि करके उसको हरी नाम की आजार महिमा बताते हैं पाप भी दूर हो जाएगी इत्यादि तो वो अपराध है क्योंकि वो हम उसको अपराध में युक्त कर रहे हैं और न शुते भी नाम महात्मी ज प्रति परमो नाम नि सौंपे प्राधप्य नाम का महात्म्य सुनने पर भी शुक्र भी नाम महात्म्यक्ति रही तो नरह यदि व्यक्ति परम मैं और मेरा करने को ही आसक्त रहता है तो वो प्रीति रहता है उसको प्रीति उत्पन्न ही नहीं हुई जरा देखती सिंसियर नहीं है ऐसा व्यक्ति को भी कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं होता है वो अपराध हो रहा है नाम के महात्म्यों को जाना नाम कर रहा है फिर भी सिंसियर नहीं है गंभीर नहीं है बस चल रहा है अपना, वो अपराध युक्त है उसे कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं होता है हो सकता है अहम ममादि परमा है तो बहुत सारी भौतिक प्राप्त हो जाए और मेरा है उस चीज में लेकिन कृष्ण प्रेम प्राप्त और फिर अब प्रमाद, प्रमाद्यान पूर्वक जप करना भी है, ये से है। से हमको सदैव बच के रहना चाहिए ताकि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रेम शीघ्र प्राप्त हो आइए हम अभी सब वैष्णव को प्रणाम करते जो इच्छा पूर्ण करने में कल्पतरु के समान दया के सागर और पतितों का उद्धार करने वाले परम पूज्य भक्ति का स्वामी महाराज गुरु महाराज की जय शिलूपान की जय